गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्मीमांसा तीन ईश्वर प्रारब्ध और पुरुषार्थ श्री कृष्ण देव कहते थे कि ईश्वर कृपा प्रारब्ध को भी काट दे सकती है यदि प्रारब्ध में पैर कटने का रहा तो ईश्वर कृपा से यह संभव है कि पैर न कटे और इसमें काटा चूफ कर रह जाए इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की कृपा प्रारब्ध के संस्कारों को छीण कर दे सकती है ईश्वर प्रारब्ध या भाग्य और पुरुषार्थ का परस्पर संबंध बताते हुए वे एक सुंदर दृष्टांत देते थे अन्य कोई दर्शन गॉड ईश्वर डेस्टिनी, भाग्य या प्रारब्ध और फीविल इच्छा स्वातंत्र या पुरुषार्थ ने समन्वय साधित नहीं कर सका है पर श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त यह दृष्टांत बड़ी खूबी के साथ इन तीनों को एक सूत्र में पिरो देता है जैसे एक चरवाहा अपनी गाय को रस्सी से बांध चराने ले गया रस्सी लंबी है अतः तो वह उसे मोड़कर एक वृक्ष से बांध देता है और स्वयं किसी दूसरे वृक्ष की छाँह में जाकर लेट जाता है अब यह जो गाय है वह घास चरने में स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी यदि रस्सी की लंबाई 25 फुट माने तो गाय पच्चीस फुट के घेरे में घास चरने के लिए स्वतंत्र है चाहे वह वृक्ष से एक फुट दूरी की घास चरे या 25 फुट दूरी की पर वह 25 फुट से अधिक दूर की घास नहीं चर सकती यह उसकी परतंत्रता है फिर भी यदि गाय अपनी मिली स्वतंत्रता का सदुपयोग करे और पुरसार्थ प्रकट करते हुए 25 फुट के घेरे की घास चर डाले और रंभाए तो चरवाहा यह देख रस्सी की लंबाई बढ़ाकर गाय की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा देता है पर यदि गाय उद्यम पूर्वक घास न चरे, तो चरवाहा उसका रंभाना सुनकर भी उठकर नहीं आएगा और गाय का स्वतंत्रता का घेरा पूर्वत ही बना रहेगा इस दृष्टांत का दाष्टान्त दाश्ट, यह है कि चरवाहा ईश्वर है गाय जीव और रस्सी की लंबाई प्रारब्ध है जीव को जो प्रारब्ध मिला है उसमें वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है यदि वह पुरुषार्थ प्रकट करता है अपनी मिली स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है और ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर कृपा करके उसके स्वतंत्रता के घेरे को बढ़ा देते हैं एक दिन ऐसा भी होता है कि जब वे जीव की रस्सी खोलकर उसे बंधन मुक्त भी कर देते हैं पर जो अपनी प्राप्त स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करता उद्यम और पुरुषार्थ प्रकट नहीं करता वह भले ही ईश्वर को पुकारे पर ईश्वर सुनने वाले नहीं हैं यह ईश्वर कृपा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के परस्पर संबंध की अनुपम व्याख्या है इस प्रकार हमने इस बाईसवां श्लोक की व्याख्या में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत की, की विविध दृष्टियों से विवेचन किया यह सिद्धांत जीवन प्रवाह को अर्थवत्ता प्रदान करता है तथा तो मृत्यु की जटिल प्रक्रिया को समझाने की चेष्टा करता है वह यह भी बताता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है जैसा कि हम कह चुके हैं इस सिद्धांत को सही समझ मनुष्य को भाग्यवादी नहीं अपितु तो पुरुषार्थी बनाते हैं श्लोक में शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग क्यों अब इस श्लोक की चर्चा में एक अंतिम प्रश्न उठता है अच्छा यह शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हुए ऐसा क्यों कहा गया कि तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्य सयाति नवानि रही अर्थात देही पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करता है देही तो एक ही पुराना शरीर छोड़ता है और एक ही नया शरीर ग्रहण करता है ऐसा कहने से ही तो हो जाता कि तथा शरीरम बिहाय जीर्ण नवमेव अन्यम से यात्र दे पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता है यह बहुवचन का प्रयोग क्यों इसके उत्तर में कहा जाता है कि बहुत से जन्मों की बात को दृष्टिगत करते हुए शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है इसमें कोई विशेष बात नहीं है देही असंख्य जन्म लेता है और इसलिए असंख्य पुराने शरीरों को छोड़ता है तथा असंख्य नए शरीरों का ग्रहण करता है